So mm -hmm. उपस्थित मुनिगढ़ पूज्य मातृशक्ति आचारी मान भाव फिर ये ब्रह्मचार्य अपना प्रसंग चल रहा था कि ईश्वर का स्वरूप का निश्चय कैसे करें स्वामी जी ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करने के लिए वेद शास्त्रों का प्रमाण देते हैं और उसमें जैसा ईश्वर का स्वरूप प्रकट किया गया है उसी स्वरूप को मान करके उसी स्वरूप को जान करके अपनी बात को वो रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं स्वामी तो जी कहते हैं कि कबीर मनीषी जो कि एक मंत्र का ही भाग है सा पर्यगात ये उसी मंत्र का ही एक टुकड़ा है एको देवा निर्गुणश्च तो ऐसे ऐसे वाक्यों की उपस्थिति ऐसे ऐसे वाक्यों की जो उपस्थिति है वो हमें शास्त्रों में वेद में मिलती है उपनिषदों में मिलती है तो इस आधार पर स्वामी जी कहते हैं कि इन वाक्यों से जिनसे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है जान, शक्ति आनंद इन गुणों के सहित होने से वो सगुण है स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण की जो आप परिभाषा करते हैं वो परिभाषा संशय को उत्पन्न करती है वो परिभाषा ईश्वर के स्वरूप को विकृत कर देती है क्योंकि व्यवहार में भी ऐसा नहीं देखा जाता कि हम उस ईश्वर का इन आंखों से उसका दर्शन करके और अपनी तृप्ति कर लें और अगर ऐसा होता तो उस ईश्वर का दर्शन केवल मनुष्य ही नहीं करता जो इतर योनियां है वो भी उनके दर्शन कर लेती जैसे कि आप देखते हैं मंदिरों में मनुष्य भी होते हैं लेकिन मनुष्य इतर योनियां भी वहां होती हैं। कुत्ते भी होते हैं कई बार पक्षी भी होते हैं कोई पशु घुस जाता है मंदिर में तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये विचार किया जाए कि सगुण से साकार का ही हम ईश्वर का स्वरूप समझ ले तो फिर दूसरी योनियों को भी अवसर मिलता है ईश्वर का साक्षात्कार करने में तो फिर उपनिषदों में जो ज्ञान की ध्यान की तप की दर्शनों में जो उसके लिए साधना तपस्या इन सबका एक लंबा विवरण जो मिलता है कि मनुष्य को इस ईश्वर का दर्शन करने के लिए इन इन साधनों की आवश्यकता है वो साधन सारे व्यर्थ हो जाते हैं और असंभव का उपदेश होता नहीं वेद ने ये कहा है तो इसका मतलब असंभव का उपदेश अगर है तो वेद गलत है असंभव का उपदेश ना तो वेद करता है ना कोई उपनिषद करते हैं ना कोई शास्त्र करता है तीनों ही संभव का ही उपदेश करते हैं और वेद का एक मंत्र है, आपने सुना होगा जिसमें आता है बहुधा विजायतेजा पति चरति गर्भ अजाय मानो बहुधा और वहां पर अजाय मान है और अर्थ ये कर देते हैं कि जयमान है यानी बहुत प्रकार से प्रकट होता है और फिर उससे अगली जो पंक्ति है वेद की वहां पर है कि परिपशंटी धीरा वहां पर इस तरह से अगले तस्य तत्वि परिपशंटी धीरा तो उस योनि को उस सृष्टि के मूल कारण को विद्वान धैर्य धीरज रखने वाले पवित्र आत्मा लोग उसका दर्शन करते हैं तो अगर अगर ये मान लिया जाए कि नहीं साकार ही या साकार भी ईश्वर होता है और जैसा कि हम उसकी स्थापना करते हैं अपने देवालयों में तो फिर इस पंक्ति से उसका विरोधाभास आ जाता है तो धीर बनने की आवश्यकता क्या है तो आगे चलते हैं तो स्वामी कहते हैं कि इसका यही अर्थ है कि सगुण का मतलब है कि जो जो गुण ईश्वर में शाश्वत हैं सदा से ही है ना तो कहीं से वो आते हैं और ना कहीं चले जाते हैं वो उसमें सदा से हैं स्वाभाविक हैं तो वो जो तो स्वाभाविक गुण हैं ईश्वर के इन स्वाभाविक गुणों के वर्तमान रहने से ईश्वर को सगुण कहा जाता है ईश्वर में जैसे दया है न्यायप्रियता है दयालुता है शक्ति मत्ता है बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि जिनके कारण से ईश्वर को सगुण मानना उचित ही ठहरता है और उस गुण से लाभ उठा करके वो भक्त वो उपासक भी वैसा ही बन जाता है या बनने की कोशिश करता है और निर्गुण का मतलब जो ईश्वर में गुण कभी नहीं थे ऐसा नहीं कि पहले थे और अब आज कभी ही नहीं थे तो उन गुणों से शून्य ईश्वर को मान लेना ये निर्गुण शब्द का अर्थ बतलाता है न कि निर्गुण से निराकार जैसे ईश्वर में राग नहीं है ईश्वर में द्वेष नहीं है ईश्वर कभी अविद्याग्रस्त नहीं होता है कभी परमात्मा क्लेशों से पिस्ता नहीं जैसे कि मनुष्य पिस्ता रहता है वो अविद्या मूर्ता मूर्खता इन सबसे अलग विशेषणों वाला है तो फिर जब ये अलग विशेषणों वाला है तो इन विशेषणों को हम ईश्वर में कैसे लागू कर सकते हैं और अगर इनको लागू कर देते हैं तो फिर इस ईश्वर का ध्यान करके हम पवित्रता की ओर अपने अंताकरण को नहीं ले जा सकते हमारे ज्ञान का प्रवाह दूषित ही रहेगा क्योंकि जैसा हम सोचते हैं जैसा हम पढ़ते हैं व जैसा हम विचारते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष पड़ता ही रहता है तो इसलिए हम जिसकी उपासना करेंगे अगर वो स्वयं दूषित है स्वयं रागी देशी है स्वयं कामी क्रोधी है तो इस ईश्वर की उपासना करके हम वैसे ही बनेंगे जैसे कि ईश्वर है तो इससे पता लगता है कि नहीं ईश्वर में अज्ञान अविद्या मिथ्याज्ञान भ्रांति जान किसी प्रकार की भी कल्पना कोई संभव नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि, कि जो आनंद है जान, शक्ति आनंद ईश्वर में जान है ईश्वर में शक्ति है ईश्वर में आनंद है जैसे हम किसी प्रसन्नदायक घटना का जब स्मरण करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता आ जाती है जब हम किसी उत्साहपूर्ण घटना का स्मरण करते हैं उस घटना की स्मृति अपने मन में हम उठाते हैं कि हाँ वहां मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था उसको देखकर करके मैं प्रसन्न होता था तो जैसे ही हम स्मृति उठाकर के और वो काल्पनिक चित्र जो कभी वास्तविक था जब हम उठाते तो तुरंत हमारे अंदर प्रसन्नता आनंद और उत्साह की लहरें उठने लग जाती तो हम अपनी स्मृति के माध्यम से जब अच्छा बुरा सोचते हैं तो वैसे ही हमारे पे संस्कार मतलब चले जाते हैं और वैसे ही हमारे सही पर उसका प्रभाव होता है तो जब ईश्वर के आनंद के बारे में हम सोचते हैं जब ईश्वर के आनंद गुण का हम चिंतन करते हैं तो क्यों नहीं आनंद हमारे को मिलेगा क्यों नहीं हम उस आनंद से अपने को जोड़ेंगे तो कहते हैं कि उसमें ये आनंद आदि गुण होने से वो सगुण है परंतु जड़ के गुण उसमें नहीं है प्रकृति का एक भी गुण उसमें नहीं है प्रकृति गुण वाली है ईश्वर भी गुण वाला है जीवात्मा भी गुण वाला है लेकिन इन तीनों में गुणवत्ता होने के बावजूद भी होने के कारण भी तीनों के गुणों में पूरी तरह से एकरूपता नहीं होती जैसे प्रकृति का कोई गुण ईश्वर में या आत्मा में नहीं मिलता यानी उसके अंदर कोई सतोगुण या रजोगुण या ईश्वर या आत्मा के अंदर जाकर के और उसके उसके ज्ञान को परिवर्तित कर देता हो ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि अगर ज्ञान परिवर्तित हो रहा है ईश्वर का और वो उसके अंदर जाकर के ज्ञान परिवर्तित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिर निर्गुण नहीं रहा वो प्रकृति के गुणों से मिश्रित हो गया तो जीवात्मा के अंदर भी वो प्रकृति के सतर स्तम गुण अंदर जाकर के घुसते नहीं है उनका प्रभाव होता है मन के ऊपर और मन के प्रभाव के कारण से जीवात्मा उस गुण से अपना अपना जो एकात्मता का जो संबंध है वो जोड़ करके फिर जो सुखी दुखी होता रहता है जिसको कहते तादात्म्य हमारे दुख का कारण क्या है जीवात्मा का और दृश्य के साथ या मन के साथ तादात्म स्थापित हो जाना हमारे आनंद का कारण क्या है हमारे सुख का कारण यही है कि जीवात्मा का मन दृश्य के साथ तादात्म स्थापित करके और उस और दुख सुख को अपने में आरोपित कर लेना यही मनुष्य की विडम्बना है कि वो हमेशा ही दुखी सुखी दुखी सुखी होता रहता है तो कहते हैं कि जड़के गुण उसमें नहीं है इन गुणों के संबंध से यानी अभाव से वो निर्गुण है प्रथम जो मैंने श्रुति कही उसके सहचर्य की ओर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता स्वामी कहते हैं कि इन गुणों का संबंध उसके अंदर कभी भी स्थापित नहीं हो सकता वो इन संबंधों से रहती होगा तो प्रकृति का और ईश्वर का या प्रकृति का जीवात्मा का संबंध न तो कार्यकारण संबंध है कि प्रकृति कार्य है और ईश्वर उसका उपादान कारण है तो कारणकारी संबंध में नहीं बैठता निमित्त कारण संबंध बैठता लेकिन निमित्त कारण से वो कारणकारी संबंध अलग है निमित्त कारण केवल पदार्थ या या प्रकृति को लेकर के वो एक नया निर्माण करता है निर्माण कर रहा है लेकिन उससे ईश्वर उपादान कारण सिद्ध नहीं हो जाता तो कहते हैं कि इन वाक्यों से इन मंत्रों से स्पष्टता ही ये बात बुद्धिगत हो जाती है ये समझ में आ जाती है कि साकार और निराकार की जो व्याख्या हमारे पौराणिक भाई करके और उसी में संतुष्ट रहते हैं उस व्याख्या से बाहर निकल करके हमें ऋषि की व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए तभी हमारे मन के अंदर उन गुणों की उपस्थिति हो सकती है आगे चलते हैं थोड़ा प्रश्न उठाया प्रार्थना क्यों करनी चाहिए ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है तो उसे हमारे मन की बात विदित है और उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें फिर इस प्रकार की पाप विषेणी प्रवृत्ति हमने रखकर भी हमारे पाप का दंड देता तो ईश्वर नहीं कैसा स्वामी या तो स्वयं प्रश्न उठाते या प्रश्नकर्ता तो की ओर से प्रश्न उठाया जाता है कई बार ऐसा होता है कि स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं और स्वयं ही उसका उत्तर दे लेते हैं कई बार ऐसा भी होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो खेल खेलते हैं जैसे मान लीजिए कोई ऐसा खेल है कि जिसमें दो आदमी की आवश्यकता हो जैसे लूडो है लूडो में से चार आदमी की आवश्यकता होती है पर कोई भी ऐसा खेल आप कर सकते हैं जिसमें केवल दो या चार नाव हम दो शतरंज का उदाहरण ले सकते हैं तो कई बार जब तो दूसरा नहीं मिलता है तो कहां से लाए ढूंढ के किसको खोजे सब अपने अपने धनधन जैसे झगड़ा भी हो जाता है कई बार शतरंजियों में तो फिर वो अकेले उसकी चाल भी स्वयं चलता है और अपनी चाल तो चलता ही चलता उसकी भी स्वयं चल देता और इस तरह से अपने समय को निकालते रहते हैं शतरंज का आनंद लेते रहते तो कई बार क्या होता है कि खुद प्रश्न उठाते हैं और खुद उसका अंदर से उत्तर निकलता है कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो रटे हुए होते हैं और रटे हुए उत्तर देने में हमें कोई परेशानी नहीं होती हमें कठिनाई नहीं होती क्योंकि हमारे माता ने पिता ने आचार्य ने हमें सिखा दिया देखो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा इसका उत्तर यह होगा लेकिन अचानक कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि जो रटा हुआ नहीं है तो उसमें फिर ऊहा की आवश्यकता होती है ऊहा उसमें फिर तुरंत ऐसा उत्तर देना होता है कि सामने वाले को सटीक उत्तर मिले तो स्वामी भी यहाँ पर कहते हैं प्रश्न के माध्यम से कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए ईश्वर सर्वज्ञ है वह सब कुछ जानता है कि मैं बुरा करता हूं अच्छा करता हूं अशुभ में मेरा प्रवेश कभी होता है कभी शुभ में मेरी गति हो जाती है कभी मैं शुभ की ओर रुचि दिखाता हूं तो कभी असु और रुचि दिखाता हूं तो ये जीवात्मा के द्वारा जो मन के माध्यम से विविध कर्मों की उत्पत्ति हो रही है विविध कर्म कर रहा है नानाविध कर्म कर रहा है कितने प्रकार कर्म कर रहा है हम उनके प्रकारों को जान नहीं सकते और हम भी कितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं तो शास्त्र भी उसकी एक सीमा मान देते हैं कि मन से चार वाणी से चार शरीर से तीन तीन शायद दस हैं यानी मन से शायद चार हैं और वाणी से वाणी से चार और मन से तीन और शरीर से तीन तेसरे से वहां पर न्याय दर्शन में दस प्रकार के कर्मों का विभाग कर दिया और साधन बता दिए कि मन वाणी शरीर अब इन दस प्रकार के कर्मों में वो सब कर्म आ जाते हैं जिन्हें जीवात्मा रात दिन करता रहता है तो कहते हैं कि जब वो सब जानता ही है तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे क्योंकि फल तो बही जो हम करते हैं जैसे हम कर्म करते हैं प्रार्थना करने से फल में हमारे परिवर्तन तो कुछ होगा नहीं फल तो कोई नया मिलेगा नहीं फल हमारे अनुकूल भी नहीं मिलेगा तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें व्यर्थ ही प्रार्थना के द्वारा अपने समय को व्यर्थ गवाएं ऐसा एक प्रश्न उठाया है तो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वस्वतीमान है और वो सबको जानता है हमारे मन की सूक्ष्म बातों को भी वो जान लेता है जिन्हें दूसरे नहीं जान सकते दूसरे से हम छुपा लेते हैं पचा लेते हैं लेकिन अपने मन की बात को हम अपने मन से अपने आप को तो छिपा सकते हैं हालांकि हम जानते हैं लेकिन परमात्मा से तो हम कैसे छिपा पाएंगे तो परमात्मा जो है वो हमारे मन के कर्मों का भी शरीर के कर्मों का भी हमारे आत्मा के द्वारा जो जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं उनका वो दृष्टा है और उनका वो साक्षी है तो फिर क्या करें तो कहते हैं कि उसे हमारे मन की बात विधित है और उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें हमारे शरीर को हमारी वाणी को हमारे मन को उसने ऐसा बनाया ही क्यों है कि हमारी पाप की ओर रुचि बहुत तेजी से होती है पुण्य की ओर रुचि इतनी तेजी से नहीं होती पुण्य की ओर आदमी उदासीन सा रहता है सोचता है कर लेंगे कभी आगे कर लेंगे लेकिन जब व्यक्ति निंदनीय कर्म में जब उसको कोई उत्साह दिलाता है बहुत बहुत तेजी से करता है और उसका फल हमें तत्काल दिखाई नहीं देता निंदनीय कर्मों का फल हमें तत्काल कहां दिखाई देता है लोग के कारण से बड़े बड़े राजा महाराजा विनाश को प्राप्त हो गए केवल लोग के कारण से चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो चाहे वो राजा डायर हो चाहे वो राणा प्रताप हो उनके साथ में ऐसे लोग जुड़े कि जो कोई तो लोभी था कोई स्वार्थी था और इन विकारों के कारण से ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं का युद्ध में प्रभाव हो गया लगता छोटा सा लोभ क्या है लेकिन ये ये लोभ या क्रोध या ये जितने भी दूसरे इस तरह के जो हमारे मन में एक तूफान सा मचा देते हैं हमारे मन को अराजकता अराजकता की अव्यवस्था में ला देते हैं और हम अपने आप को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति तो संभाल लेता है अपने आप को नियंत्रित कर लेता है साधना करने वाला उन वृत्तियों को उन तरंगों को नियंत्रित कर लेता है लेकिन जो साधना शून्य है और जिन्हें केवल रात दिन संसार में ही सब कुछ दिख रहा है वो तो लोभ में जाएंगे वो तो लोभ में फंसेगे ही और जब लोभ में व्यक्ति फसता है तो फिर वो अपना पराया भूल जाता है वो ये नहीं देखता कि मेरे लोभ में फंसने से कितना इस देश का इस राज का नुकसान होगा कोई तो नहीं देख पाता परिणाम तो ये होता है कि एक लोभी व्यक्ति के कारण से पूरा राज या पूरा देश विपत्ति की दलदल में फंस जाता है तो कहते हैं कि कि ये जो हम पाप करते हैं उसने हमें बनाए क्यों तो उत्तर ये है स्वामी जी उत्तर आगे देंगे कहते हैं कि फिर इस प्रकार की पाप विषणी पाप विषय वाली प्रवृत्ति हमने रखकर भी हमारे पाप का दंड देता है तो पूछने वाला ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है कि उसने हमें बनाया ही ऐसा हमारा मन ऐसा ही बनाया है कि हम जाए पाप में हम घुसें हम प्रलोभन तो में फंस के दूसरे को नष्ट करें स्वयं को भी नष्ट करें हमें बनाया ही ऐसा तो जब हमें बनाया ही ऐसा है तो फिर जिसने बनाया है वही भुगतेगा हम क्यों भूगते तो इसलिए प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं प्रार्थना करने से हमारे जीवन का हमारे चरित्र का कोई परिवर्तन नहीं होता है हमारा कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा और ये लोग मानते हैं ये एक मानता चलती है लोग कहते हैं कि अजय साहब वो जो कुछ करता है वही करता है ऐसी मानता चलती है जो कुछ करता है वही करता है अच्छा करता तो वही करता है बुरा करता तो वही करता है तो अच्छा बुरा वही करता है तो फिर उसके फल की जिम्मेदारी उसके फल को भोगने का जो दायित्व तो है वो भी उसी के ऊपर होगा जो अच्छा बुरा करा रहा है मैं किसी की किसी की मति से कोई गलत कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता हूं तो मुझे थोड़ी मिलेगा क्योंकि गलत कर्म उसे करवाया जा रहा है मुख, मुख्य करता तो वो है तो ये जो मान्यता हमारे देश में नहीं दूसरे देशों में भी ये फैली हुई है कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो ये मान्यता जो तो है इसको बदलना है तो ये मान्यता अच्छी नहीं है कि हम जो कुछ करते हैं उसका भोगता मैं दूसरा जो कुछ करता है उसका भोगने वाला वही होगा मैं कैसे हूंगा तो अगर ईश्वर ही पाप पुण्य कर्मों के द्वारा हमें प्रेज करता है या उसने हमें बनाया ही ऐसा है तो फिर उसका दायित्व तो हमारे ऊपर नहीं ठहरता है आगे कहता है उत्तर हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ लेकर के हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि माता पिता माता पिता के कारण से हम इस संसार में आए हैं और इस संसार में आकर के हम विभिन्न प्रकार के सुख लेते हैं विभिन्न प्रकार के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और हमारा जो पालन है जब हम असमर्थ होते हैं असहाय की अवस्था में आते हैं तो हमारा पालन पोषण हम स्वयं नहीं कर पाते हैं। हम असहाय हमें किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है मैं उठ नहीं चल, चल सकता एक तो एक तो वो अवस्था है जो ब, जो बाल्यवस्था की होती है जिसको कहते हैं अवैध अवस्था अब पालने में पड़ा हुआ है अब उसको भूख लग रही है अब वो हाथ पैर मार रहा है तो रोएगा लेकिन खुद चल करके माँ के, मा के स्तनों से जाके तो नहीं लगता अब वो रो रहा है चिल्ला रहा है और मां कहीं चलेगी पड़ोस में किसी से बात करने के लिए अब हाथ पैर पटक रहा है असहाय है उसको दूध पीना है तो दूसरे सहारे उसको पालने में से उठाएगा तो कोई दूसरा उठाएगा स्वयं उठ नहीं सकता उठने कोशिश तो बहुत करता है लेकिन उठता नहीं तो जब हम असहाय अवस्था में होते हैं या तो उस तो शिशु अवस्था में होते हैं जब हम चलना खड़ा होना नहीं सीख पाते और या फिर बहुत वृद्ध अवस्था में हम असहाय हो जाते हैं बड़े बड़े कहते हैं ना बड़े बड़े मतलब बहादुर भी जो कहते हैं कि हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं वो भी बेचारे ऐसी अवस्था में आ जाते हैं बुढ़ापे में कि उन्हें भी किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है इसलिए बेटे को जाता है बुढ़ापे की लाठी तो बुढ़ापे की लाठी होती तो कहते हैं कि जब हम छोटे से होते हैं तो माता पिता ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए पदार्थों पर हमारा जीवन चलता है हमारा निर्वाह होता है हम उन पदार्थों खाकर के पुष्ट होते हैं, हम चलना सीखते फिर तो हमें जान मिलता है तो ये जो सब प्रकार की जो पालन पोषण की जो प्रक्रिया है वो माता पिता करते हैं। तो हम उनके उपकार मानते कि नहीं मानते और जो नहीं मानता है वो है कृतघ् जो कहता है कि हमें माता पिता ने क्या दिया किसने कहा कि कि माता पिता हमें उत्पन्न करें मैंने तो कहा नहीं था मैं तो इस संसार में आया नहीं था अब माता पिता के बारे में आया हूं तो माता पिता जाने क्यों क्यों मुझे लाए संसार में मैंने तो नहीं कहा था मैंने तो कोई टेलीफोन नहीं किया था कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं और मैं आप मुझे ले आए ऐसा तो कुछ है नहीं तो जो कृतज्ञ होते हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं लेकिन जो उपकार मानते हैं वो कहते हैं कि माता पिता के समान और दूसरा बड़ा कोई इतना उपकारी नहीं है जितना माता पिता संसार की दृष्टि से तो इसलिए वो माता पिता को अपना इतना महत्व देते हैं उनको इतना सम्मान और आदर देते हैं कि वो माता पिता की सेवा करने के लिए वो निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और ये मानते हुए कि इन्हीं के कारण से मैं इस संसार में आया बड़ा हुआ मेरा भविष्य बना और इन्हीं के कारण से मैं आगे बढ़ता गया मैंने उन्नति की इसलिए इनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है धर्म में परम धर्म है तो जैसे ईश्वर के द्वारा बनाए पदार्थों को लेकर के माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं फिर भी हम जो समझदार संतान हैं वे माता पिता की सेवा करते हैं तो इसी प्रकार से यद्यपि हमें ईश्वर ने बनाया है हमारे सही को बनाया है लेकिन फिर भी ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों से हम पालन पोषण करते हैं तो हमें ऐसे ही ईश्वर का भी उपकार मानना चाहिए और जो ऐसा नहीं मानता उसकी दशा दिन पर दिन खराब होती चली जाती है तो ये आज का विषय था आगे शांति पाठ देव शांति रंतरिक्षं प्री